रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक सौवास भाग 1970 में मद्रास विश्वविद्यालय से इस्तीफा देने के पश्चात रामचंद्रन ने दो वर्ष शिकागो विश्वविद्यालय के जेव भौतिकी विभाग में अतिथि प्राध्यापक के रूप में बिताए दो साल के इस प्रवास में उन्होंने द्वी आयामी आंकड़ों से त्री आयामी चित्र रचने की नई विधि का आविष्कार किया जो बाद में कंप्यूटर टोमोग्राफी का आधार बनी शिकागो से लौटने के बाद रामचंद्रन ने भारतीय विज्ञान संस्थान में आणविक जयभोति की इकाई स्थापित की 1977 में उन्होंने लंडन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया उन्नीस में वे आणविक जैव भूति की इकाई से सेवानिवृत्त हुए उसके बाद भी वे भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्नीस तक गणितीय दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में काम करते रहे 1980 के दशक के प्रारंभ से वे पार्किसन रोग से पीड़ित रहने लगे उनकी पत्नी राजम जिनसे 1945 में उनकी शादी हुई थी ने बीमारी के दौरान उनकी समुचित सेवा की उन्नीस में दिल के दौरे से राजम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह रामचंद्रन के लिए एक गहरा सदमा था जिससे वे कभी नहीं उभर सके 1999 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ग्राफर्स ने रामचंद्रन के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। 1999 में, में उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद से अपने मृत्यु तक वे अस्पताल में ही रहे उनके दो पुत्र हैं रमेश नारायण जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र के प्राध्यापक हैं और हरि जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में कार्यरत हैं, उनकी बेटी विजया टेक्सास विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के प्राध्यापक हैं। रामचंद्रन तमाम कुशलता और प्रतिभावान से संपन्न थे भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ, भारतीय तथा में भी उनकी गहरी रुचि थी। अपने संपूर्ण वयस्क जीवन में वे गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहे परंतु उससे उनकी वैज्ञानिक सृजनात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रामचंद्रन असली मायनों में पुरस्कार पाने के योग्य वैज्ञानिक थे, किंतु की बात है कि भारत सरकार ने उन्हें कोई सम्मान प्रदान नहीं किया क्योंकि मज्जा चमड़े का एक अभिन्न अंग है इसलिए चेन्नई स्थित केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने अपने बड़े सभागृह का नाम ट्रिपल हाइलिक्स रखा जो रामचंद्रन द्वारा खोजी गई मज्जा संरचना का नाम है यह खोज उन्होंने 1954 में की थी